और कोई अपने मन में सोचे हमसे बड़ा दीनहीन कौन होगा बस काम बिगड़ गया मैं दीन हूं यह भी एक अभिमान दिन तक चली जाएगी इसलिए परम दैन्य में जिनकी स्थिति है वे गुसाई विठल जी कह रहे हैं कि जो दैन्य आपकी कृपा का कारण है वो तो मुझ में है ही नहीं आचार्य महापुरुष श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं के हे प्रभु इस दास को जो संसार में आदर प्रतिष्ठा सम्मान मिल रहा है वस्तुतः मैं उसके योग्य नहीं हूं मेरे साथ तो वही स्थिति हो रही है जैसे किसी चांडाल कन्या को राजा अपनी पत्नी बना ले तो क्या वह चांडाल कन्या राजरानी बनने के लायक थी नहीं थी ये तो राजा ने कृपा करके उसको अपने बगल में बैठने का अवसर दे दिया ऐसे ही मैं चांडाल कन्या के समान और आपका आदर उसके समान जैसे कोई राजा किसी चांडाली को अपने बामांग में बिठा ले हे नाथ यदि ऐसी स्थिति में आप हमारा तिरस्कार भी करें तो मूलतः का क्षत्र भवे फिर तो मेरी क्या क्षति हुई भाई जिसका बहुत बड़ा कोई सम्मान हो उसका अपमान हो जाए तो उसके लिए बहुत संकट की बात है जिसका सम्मान था ही नहीं उसका अपमान क्या होगा यह है ने। उद्धव जी के अवतार श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम कौन कुटिल खल कामी जे ही तन दियो ताही बिसराय ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी मलुकदास जी महाराज कहते हैं नाम अमोलक निर्मला हा नाम अमोलक निर्मला नाम अमोलक निर्मला निर्मोलक हीरा नाम अमोलक निर्मला निर्मोलक हीरा नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा आपका नाम निर्मल है कैसा है बोलो निर्मोलक हीरा ये अमूल्य हीरा है नाम और तू साहिब समर्थ है तू समर्थ साहेब है और तुम कौन हो बोले हम मलमूत्र के कीरा नाम तुम्हारा मला न निर्मला निर्मोलक हीरा तू साहिब समरथ है हम मलमूत्र के की मलका कीड़ा मूत्र का कीड़ा मलमूत्र मल में ही सुख मानता है हम आपसे विमुख विषयी प्राणी मलमूत्र में ही सुख मान रहे हैं लेकिन हम मलमूत्र के कीड़े जरूर हैं पर अब हमको भय नहीं रामजी बोले तुमको भय क्यों नहीं बोले हमको एक बहुत ऊंची औषधि मिल गई रामजी बोले कहां से मिली बोले संत सदगुरु ने दी है कौन सी औषधि दी है बोले पाप नाखे देह में जब सुमिरण करिए पाप न राखे दे में जब सुमिरण करिए एक अक्षर के कहत ही भवसागर तरिए पूरा राम राम कहने की जरूरत नहीं राह कह दिया भवसागर से पार करम उदाहरण सब कहें प्रभु विरद तुम्हारा सर नागत आईया तब पतारा तुझ सा गरुआ औ धनी जा समाई जरत उवार पांडवा बाब न लाई कोटिक औगुन जन करे प्रभु मन हीना ने कहत मलुक दास को अपना करी जाने दास जी कहते आप तो हमको अपना करके जान जानको कैसे कहते इसलिए क्योंकि हमने आपके नाम को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है इसलिए आपने हमको अपना करके जान लिया तात्पर्य क्या हुआ नाम का आश्रय लिया और दैनिक कितना है बोले तू साहेब समर्थ है हम मलमूत्र के कीरा एक, एक श्रेष्ठ आचार्य कहते हैं हम मलमूत्र के कीड़ा हम तो मलमूत्र के कीड़े हैं दैनिक दैनिक के बिना भक्ति नहीं क्या कहें हमें इस दैनिक के संबंध में नाभाजी का एक पद इतना प्रिय लगता है कि हम चाहे जितनी बार उसको कहें तृप्ति नहीं होती नाभाजी जिन नाभा गोस्वामी जी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु के रूप में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को विराजमान किया वे नाभाजी कहते हैं बहुत प्यारा पद है बात नहीं हो पतित पावन बातन ही हो पतित पावन मोते काम परे जान हुगे बिन रण सूर कावन बातन ही हो पतित पावन आप तो बातों बातों में पतित पावन बन गए बिना युद्ध के ही सूरवीर बन गए मोती काम परे जान हो मेरे जैसे पति से पाला पड़े तो पता चले आपकी पतित पावनता कितने अंश में सही है मोते काम परे जान हुगे बिन रण सूर कहावन बात नहीं हो पतित पावन बोले ऐसा आरोप मत लगाओ हमारे ऊपर हमने न जाने कितने पतितों को पावन कर दिया ले हमें पता है जिनको आपने पार उतारा है को टाक दाक पोसेरा टाक दाक पोसेरा बड़ी बड़ा ओ पूर्ण पतिताई ये सो जो पासा नन कोई छटाक भर का पापी कोई दो छटाक का पापी एक छटाक माने इतना जिसमें आ जाए एक छटाक इतना आ जाए दो छटाक कोई पाव भर का पापी कोई आधा शेर का पापी अजामिल जैसे पापी जिनका आप सबसे अब्बल दर्जे पर नाम रखते हैं ना वो पूरे पक्के एक शेर के पापी पर न तो हम छटाक भर के पापी हैं ना दो छटाक के हैं ना पाव भर के हैं ना आधा शेर के हैं ना एक शेर के हैं रामजी बोले तुम तुम्हारी गणना किसमें है बोले हो पूर्ण पतिताजी सो पासा नन मेरू बातन ही हो पति तावन मैं सुमेरु के समान पापी सतयुग त्रेता द्वापरहू के सतुग त्रेता द्वापर हू के पति तन को गति बहुत ध्यान से सुने हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पतित पावन नहीं हैं आपने सत्युग के पत्तों को भी पार उतारा त्रेता को भी त्रेता के पत्तों को भी पावन किया द्वापर के पतितों को भी पावन किया सतयुग त्रेता द्वापरू के पतितन तन को गतियापी उन्हें हमें बहुते अंतर है उन्हें हमें बहुते अंतर है हम कल युग के पापी उन्हें हमें शबरी गीध इनको गति दी तो त्रेता के थे पर उन्हें हमें बहुते अंतर है हम कल युग के पापी हो दिनमणि आप दिनमणि सूर्य हो मैं हो दिन मणि खद्योत मैं जुगनू जुगनू जानते हैं ये जो बरसात में ऐसे, ऐसे ऐसे चमकती है क्या कहते हैं यहां की भाषा में आ गया ऐसे ऐसे ऐसे चमकती जल बुझते हो दिनमणि खद्योत आन खल अविद्या जागर गोपद पावन के न सरवर हों दुर्मती जलसागर पतित पावन विरद तिहारो सोई करो परमान आपका पतित पावन विरद है उसको आज प्रमाणित कर दीजिए आज यदि आप अब हम अवसर तो सदा से ही चूके हैं पर आज यदि आप अवसर चूक गए तो आपका खिताब छिन जाएगा हम प्रचार कर देंगे कि ये सतयुग में पतित पावन थे त्रेता में थे द्वापर में भी थे कलयुग में भी किसी के लिए रहे होंगे पर नाभा जैसे पतित को पार उतारने की शक्ति में हम घोषणा कर देंगे प्रचार कर देंगे तुम्हारा आपका खिताब छिन जाएगा कैसी जुक्ति संत लगाते हैं पति तपावन वीरद तिहारो सोई करो परमान आज प्रमाणित कर दीजिए पति तपावन पति तपावन वीरद तिहारो सोई करो परमान क्या करें बोले पाहन नाव पार करो ना भाके हरी पकड़ो कान या तो इस पत्थर के जहाज को भवसागर से पार उतार दीजिए ये लकड़ी का जहाज नहीं पत्थर का जहाज है आप में सामर्थ्य श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरें आप पार उतारिए नहीं तो कह हरी पकड़ो कान कान पकड़ के संतों के सामने खड़े होकर कह दीजिए हम शत्रु में पतित पावन थे त्रेता में भी थे द्वापर में भी थे पर नाभा जैसे पतित को पावन करने की सामर्थ्य इस कलिकाल में नहीं है राम जी रू पड़े राम जी ने नाभाजी को हृदय से लगा लिया और कहा तुम्हारा नाम लेने वाले पतित जीव पावन हो जाए दैन्य के बिना हमारे नाथ अंगीकार नहीं करते आह गोपियों में दैन्य आया तो अंगीकार कर लिया और जब उनके भीतर मान आया क्या बोले ब्रह्मा जी शंकर जी लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करते हैं वो हमारे सेवक बन गए हमसे बड़ा कौन बस प्रशमा तत्सौमदम वीक्ष के प्रसम प्रसाद तत्रीयत भगवान प्रधान हो गया और, और पुनः फिर दैन्य आया तो भगवान प्रकट हो गए आह तासा मा विरभ छोरी स्मय मूखामीता वरधर सृगवीर साक्षान मन मथ मन भगवान प्रगट होता दैन्य आता है तो श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं और अभिमान आता है तो प्रगट ठाकुर जी भी चले जाते हैं महाराज जी के एक छवि सामने दर्शन हो रहा है नेत्र उल्टे हुए हैं आकाश की ओर ये जब अद्भुत दैनिक की अवस्था प्रकट होती है नैन की पुतलिकाएं उलट जाती हैं यह स्थिति तब होती है जब दैन्य पर रीझ श्री रघुनाथ प्रकट हो जाते हैं और उनका जब दर्शन होता है यह स्थिति होती है यह उस स्थिति की छवि तात्पर्य क्या हुआ तात्पर्य यह हुआ कि बिना दैनिक के कल्याण समा दैन्य कैसे आवे दैन्य आने की तो क्या चले हमारा तो साधन करने पर भी अभिमान बढ़ता चला जा रहा है विनय जी में गोस्वामी जी कहते हैं कैसे देव ना थी खोर काम लो लोपभ्रमत भगति परी हरी तोर इस पद में गोस्वामी जी कहते हैं करो जो कछु धरो सचि पची करो जो कछु, जो कछु धरो सच पच सुकृत शिला बटोर पैठी उरबर बस दया निधि दम भेत अंजोर क्या करें महाराज संतों की कृपा से गुरुजनों की कृपा से कुछ बन जाए ये दंभ नहीं छोड़ता उस को अंजोर लेता है हे नाथ किए सही तने जे अघ विनय जी में गोस्वामी जी कह बहुत, बहुत स्नेह पूर्वक जिन पापों को हमने किया है किए सही तने है जे अघ हृदय राखे चोरी छिपा के रखे संघ बस किए शुभ सिनाए किसी संत की कृपा से गुरुजनों की कृपा से कोई बढ़िया काम बन गया पाठ बन गया पूजन बन गया अर्चन बन गया भजन बन गया तब तो संग बस किए शुभ सुनाएं सकल लोक ढिढोर अथवा निहोर निहोरा देकर अथवा ढिढोरा पीट करके सुना दिया कई बार तो हम जैसे अभागे लोग ऐसा भी करते हैं कहते हम ऐसे थोड़ी कह रहे हैं हम तो अपनी बात इसलिए करें कि आपको प्रेरणा मिले तो प्रेरणा के लिए तुम्हारी अपनी ही बात क्यों कह रहे हो तमाम संतों के चरित्र उनको कहो हम अपने को बहुत अच्छा प्रमाणित करना चाहते को भल कहे यह वासना न उड़ दे जाए कोई कछु दे अब कोई हमको भला कहे ये वासना मेरे हृदय से नहीं जा रही है विनय जी में गोस्वामी जी कहू बड़ा कठिन है दैन्य का अपाना जीवन में बड़ा कठिन है लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है जिस दैन्य को पाकर श्री रघुनाथ रीझते हैं जीव को अपनी भुजाउन भर के हृदय से लगाते हैं वह दैन्य यदि किसी को प्राप्त करने की कामना हो तो श्री विनय पत्रिका जी का आश्रय लेना चाहिए महाराज जी ने ऐसे ही नहीं अपना लिया विनय पत्रिका को संपूर्ण दैन्य को प्रकट करने वाला ग्रंथ है विनय पत्रिका इसलिए साहित्य के समालोचकों ने विनय पत्रिका के आधार में दैन्य को ही स्वीकार किया है और यहां तक कहा है कि दैन्य जो भक्ति का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है उसकी अभिव्यंजना यदि सही स्वरूप में किसी ग्रंथ में हुई है तो वो विनय पत्रिका में हुई है तात्पर्य यह है कि विनय पत्रिका की आधारभूमि है दैन्य इसलिए विनय पत्रिका का हृदय से आश्रय लेने पर दैन्य आ जाता है क्या कहें अब हम अभी मामा जी से चर्चा हुई थी बक्सर वाले परम श्रद्धे पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज से उन्होंने कहा कि आप कैसे हो यह कैसे पता चलेगा आप कैसे हो यह कैसे पता चले हम कैसे हैं यह कैसे पता चले शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाओ दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाओ तो हम कैसे लग रहे हैं यह पता चल जाएगा ऐसे ही हम कैसे हैं यह जानना चाहते हो तो विनय जी के सामने जाकर खड़े हो विनय पत्र का ऐसा दर्पण है जो हमें दिखा देता है तुम कहां हो और तुम कौन हो तुम कहां चल रहे हो हम तो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं ऐसी कृपा करें कि जैसे विनय जी ने श्री महाराज जी का हाथ पकड़ा ऐसे ही विनय जी आज हम सबका हाथ पकड़ ले गोस्वामी जी तो श्री वाल्मीकि जी के अवतार हैं भगवत स्वरूप ही पर जीवों के प्रतिनिधि बनकर जो उन्होंने प्रार्थना की है उन्होंने विनय जी में अपने हृदय की स्थिति का निवेदन नहीं किया मानो उन्होंने हम लोगों के पास शब्द नहीं थे अपनी स्थिति को राम जी के दरबार में निवेदन करने के लिए मानो हम लोगों की मनस्थिति को निवेदन करने के लिए उन्होंने यह रचना की विनय जी की हमारे स्वरूप को खींच कर रख दिया तुम हो कैसे सीधे शब्दों में कहें या श्री महाराज जी के शब्दों में कहें तो विनय पत्रिका श्री गोस्वामी जी का आर्तनाद है श्री विनय पत्रिका गोस्वामी जी का आरतनाद है श्री विनय पत्रिका गोस्वामी जी का करुण क्रंदन है जिस करुण क्रंदन को सुनकर के नाथ दौड़े आते हैं श्री विनय पत्रिका गोस्वामी जी का की वह पुकार है प्राण से निकली हुई पुकार है जिस पुकार को सुनकर के श्री रघुनाथ खींचे हुए चले आते हैं तू दयाल दीन हो तू दान हो भिखारि तू दयाल दीन हो तू दान हो वैसे पूरा ग्रंथ ही अद्भुत है लेकिन विद्वानों ने इसके साथ भाग किए विनय पत्रिका के साथ भाग किए मन सूक्ष्म विचार करने पर ऐसा लगता है कि विनय जी में जो उपदेश का क्रम है जो कुछ भी विषय वस्तु है उसके सात विभाग हैं सात शरणियां हैं सात पद्धतियां हैं सात प्रकार हैं पहला है प्रार्थना परक स्तुति परक पद दूसरा है स्थान परिचय संबंधी पद अयोध्या की महिमा चित्रकूट की महिमा वाराणसी की महिमा विंधु माधव की महिमा श्वना जी की महिमा काल भैरव की स्थान पर खा जी की महिमा यमुना जी की महिमा स्थान परक ज्यो ज्यो जमुना लागी बाढ़ पत्रिका में गोस्वामी गोस्वा ज्यो तो। ज्यो जमुना लागी बाढ़ त्यों त्यों सुकृत सुभट कली भूपही निदर लगे बहु काढ़न काढ़ो जल मली त्यों त्यों जमगन मुख मलीन लहे आढ़ तुलसीदास जघ दघ जबास निदग मेघ लगे दाढ़ ज्यो ज्यो जमुना लागी बाढ़ स्थान का परिचय है वो जमुना जी के तट पर ही प्रकट हुए मोर वृंदावन विहारी श्री यमुना महाराणी की स्तुति परक प्रार्थना परक पद दूसरे हैं स्थान परिचय संबंधी पद तीसरा भाग है मन प्रबोध रूपी पद कैसे देना कहीं खो मन प्रबोधन मन पचितई है अब सर बीते मन प्रबोध चौथा प्रकार है संसार की असारता संबंधी बने ममता तू न गई मेरे मन से पाके के इस जन्म के साथ ही ज्योति गई नये संसार की दुख रूपता शरीर की विनश नश्वरता नस, इस संबंध के पद पांचवीं पांचवा एक भाग है विनय जी का वह है आत्म ग्लानी व्यंजक पद जिसमें भारी ग्लानी आत्मवेदना छठे हैं आत्माभिव्यंजना संबंधी पद जिनमें उन्होंने अपने भाव को प्रकट किया है और इनमें सबसे अधिक यदि किसी का प्रतिपादन किया है विनय जी में गोस्वामी जी महाराज ने तो अंतिम सातवीं बात है सातवीं पद्धति है श्री राम नाम महात्म संबंधी पद नाम और एक विशेष बात है नाम महिमा के स्वतंत्र पद तो गोस्वामी जी ने विनय जी में प्रकट किए ही बाकी प्रार्थना पर स्तुति पर पदों में भी नाम महिमा स्थान परिचय संबंधी पदों में भी नाम महिमा आत्मोपदेश संबंधी पदों में भी नाम महिमा संसार